अब छह ऋचा वाले 14वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से अग्नि गुणों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों प्रयत्न से अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होओ भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थ के सदृश पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार सुखी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे शिल्पी जन अग्नि आदि तत्वों की विद्या को प्राप्त होकर और अनेक वर्षों को सिद्ध करके प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं वैसे मनुष्य परमात्मा को यथावत जान के अपनी इच्छाओं को सिद्ध करें फिर अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अग्नि अंधकार का निवारण करके प्रकाशित होता है वैसे राजा दुष्ट चोरों का निवारण करके विशेष शोभित होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का अभ्यास करें तो वे निरंतर सुख को सेवन भावारथ जैसे ईंधन आदि से अग्नि बढ़ता है वैसे ही सत्संग से विज्ञान बढ़ता है इस सुक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 14 सुक्त और पंचम मंडल में प्रथम अनुवाद और छठवां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 15वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान और अग्निगुण विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है हे विद्वानों जो अग्नि आदि पदार्थों की विद्या असाधारण अर्थात विलक्षण है उसको उत्तम लक्षण वाले बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए ग्रहण कराइए भावार्थ वे ही मनुष्य विद्वान हैं जो पूर्व और आगे वर्तमान विद्वानों को मिलकर परमेश्वर प्रकृति और जीव के कार्य की विद्या को जानते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य पाप को दूर करके धर्म का आचरण करते हैं वे शरीर और आत्मा के सुख और जीवन की वृद्धि कराते हैं और जैसे क्रुद्ध सिंह प्राप्त हुए प्राणियों का नाश करता है वैसे प्राप्त हुए दुर्गुणों का सब जन नाश करें भावार्थ जो विद्वान जन माता के सदृश विद्यार्थियों की रक्षा करते सबकी उन्नति करने की इच्छा करते और ब्रह्मचर्य तथा अवस्था के बढ़ने में कारण रूप कार्यों का उपदेश करते हैं वे संसार के आदर करने योग्य होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे चोर चोर के पाद के चिन्ह को ढूंढ के ग्रहण करता है वैसे ही आत्माओं के सत्य को धारण कर और कामना की पूर्ति करके सबको प्रसन्न करें इस सुक्त में विद्वान और अग्नि के गुण वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 15वां सुक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 16वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से बिजली के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मित्र मित्र को धारण करके सुख की वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही अग्नि आदि पदार्थों को विद्या को प्राप्त होकर विद्वान जन आनंद से वृद्धि को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो विद्वान जन अपनी आत्मा के सदृश सब मनुष्यों को जान और विद्या को प्राप्त करा के उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे ही भाग्यशाली वर्तमान हैं अब संग्राम विजय विषय को कहते हैं भावार्थ जो मित्र होकर शरीर और आत्मा के बल को धारण करके प्रयत्न करते हैं वे संग्राम आदिकों में विजय को प्राप्त होकर प्रशंसित लक्ष्मीवान होते हैं अब राज्य और ऐश्वर्य वृद्धि को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो बड़ी उत्तम प्रकार शिक्षित सेना को प्राप्त होते हैं उनके ही राज्य का ऐश्वर्य बढ़ता है भावार्थ जो मनुष्यों के लिए निरंतर सुख देते हैं उनके साथ मनुष्य सदा उन्नति करें इस सुक्त में बिजली का विषय संग्राम विजय और राजैश्वर्य के वर्धन का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 16वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 17वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अज्ञादि विद्या विषय को कहते हैं भावार्थ जो विद्वानों के संग में प्रीति करने वाले मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होकर श्रेष्ठ कर्म को करते हैं वे सब प्रकार से रक्षित होते हैं अब विद्वदिशय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे विद्वन आप सदा ही धर्म युक्त यश को बढ़ाने वाले कर्म को करें जिससे अत्यंत सुख को प्राप्त होवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिन विद्वानों के सूर्य के प्रकाश के सदृश विद्या यश और कीर्ति विलास को प्राप्त होते हैं वे ही बड़े विज्ञान को उत्पन्न करते हैं अब अग्नि दृष्टांत से विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे प्रजा में अग्नि विराजता है वैसे ही विद्या और विनय से युक्त बुद्धिमान पुरुष शोभित होते हैं फिर विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य विद्वानों के अनुकरण को करे तो उत्तम गुणों की प्राप्ति बल्कि वृद्धि और सुख पूर्वक विजय को करते हैं इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 17वां सुक्त और 9वां वर समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 18वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के सदृश अतिथि के विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो आत्मा का जानने वाला सत्य का उपदेशक विद्वानों का प्रिय परमात्मा के सदृश सबके हित को चाहने वाला नित्य क्रीड़ा करता है वही सत्कार करने योग्य है फिर अतिथि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता अतिथियों का सत्कार करते हैं वे सत्य विज्ञान को प्राप्त होकर सर्वदा आनंदित होते हैं भावारथ जो अहिंसाधि धर्म से युक्त मनुष्य अतिकाल पर्यंत जीने वाले धार्मिक अतिथियों की सेवा करते हैं वे भी दीर्घायु और लक्ष्मीवान होकर आनंदित होते हैं भावार्थ जो विद्या के उत्तम गुणों से पूर्ण सबके हित चाहने वाले पुरुषार्थी अर्थात उत्साही और पक्षपात से रहित अतिथिजन उपदेश से सबकी रक्षा करते हैं वे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अतिथिजन पदार्थ विद्या को देंवें उनका सत्कार यथा योग्य करो इस सुक्त में अग्निवत अतिथि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 18वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 19वें सुक्त का आरंभ है इसमें विद्वानों को सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय को कहते हैं भावार्थ ऐसा नहीं कोई प्राणी है जिसकी उत्तम मध्यम और अधम दशाएं न होवे और जो माता पिता और आचार्य से शिक्षित है वही अपनी दशाओं को सुधार सकता है भावार्थ जो सरल स्वभाव वाले और सत्य के बोधक प्रतिक्षण पुरुषार्थ करते हैं वे राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब जल ही से होते हैं अर्थात सबका बीज जल ही है ऐसा जानकर सब सुखों को प्राप्त होओ भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सूर्य के प्रकाश के सदृश विद्या से व्याप्त दुग्ध के सदृश प्रिय वचन वाले और धर्म की कामना करते हुए जन हैं वे पृथ्वी के सदृश सबके रक्षक होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वानों जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र ही फैली हुई सबको सुख देती हैं वैसे ही सब स्थानों में भ्रमण तथा उपदेश करते हुए आप सबको आनंद दीजिए इस सुक्त में विद्वानों के सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 19वां सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ